भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोनिषद शांक्राह्मच गायत्रूपासना ब्राह्मणे हृदयादाधि विशिष्टोपासना मुक्त अथेदानी गायत्रूपिपासना वक्तव इरभते सर्वंद गायत्री छंद प्रधान भूतोक् गायद गायत्री वी न्यसा प्रयोक्तम प्राणत्मूता सर्वंद चात्मा प्राणसाण प्राणस् गायत्री तस्माद तदुपासनम एवं विधीष्यते हृदय आदि अनेक उपाधियों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना बतलाई गई अब आगे गायत्री रूप उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना बतलानी है इसलिए प्रकरण का आरंभ किया जाता है संपूर्ण छंदों में गायत्री छंद ही प्रधान भूत है इसका प्रयोग करने वाले गय का त्राण करने के कारण यह गायत्री है ऐसा श्रुति बतलावेगी अन्य छंदों में अपने प्रयोगता के प्राणों की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है किंतु वह प्राण की स्वरूप भूता है और प्राण संपूर्ण छंदों का आत्मा है तथा छत्र से त्राण करने के कारण प्राण छत्र है ऐसा ऊपर कहा जा चुका है प्राण ही गायत्री है इसलिए उसी की उपासना का विधान करना अभिष्ट है द्विजोत्तम जन्मेतुवाच्च गायत्री ब्राह्मण असृजत दृष्टुभाजन्यम जगत वैश्यम ये द्विजोत्तम से जन्म गायत्री निम्पत तस्मा प्रधान गायत्री ब्राह्मणा्युत्था ब्राह्मणा अभी वदी स ब्राह्मणो विपाप विरजो विचिक्राह्मणो इतुम पुरुषार्थ ब्राह्मण से दर्शयती त्रमणवीजन्मूलमतौ वक्त गायत्री सतत्व गायत्री येषो दिजोत्म निजंकुशा साधने अत तन्मूल परम पुरुषार्थ तस्मात् पुषार्थसंबंध तस्तुपासनाधनाया इसके सिवा ब्राह्मणों के जन्म का हेतु होने से भी इसका विधान किया जाता है गायत्री से ब्राह्मण की रचना की त्रिष्टुप से छ्री की और जगती से वैश्य की इस श्रुति के अनुसार द्विजोत्तम का द्वितीय जन्म गायत्री के कारण है इसलिए गायत्री प्रधान है ब्राह्मण व्यत्थान करके भिक्षाचर्या करते हैं ब्राह्मण अभिवादन करते हैं वह ब्राह्मण निष्पाप निर्दोष और निशंक ब्राह्मण होता है इत्यादि श्रुतियाँ ब्राह्मण का उत्तम पुरुषार्थ से संबंध प्रदर्शित करती है और वह ब्राह्मणत्व गायत्री जन्म मूलक है इसलिए गायत्री का तत्व बतलाना आवश्यक है जो गायत्री द्वारा रचा हुआ निरंकुश द्विजश्रेष्ठ है उसी का उत्तम पुरुषार्थ साधन में अधिकार है अतः परम पुरुषार्थ का संबंध गायत्री मूलक है इसलिए उसकी उपासना का विधान करने के लिए श्रुति कहती है गायत्री के प्रथम लोकूप पाद की उपासना भूरंतरिक्षम दौरिष्टावक्षराण्यष्टाक्षर भवा एक गायत्री पदमेतदु पदमेतुवा सैतु लोकेशु तब्द जयतीद पदम वेद अंतरिक्ष और दौ ये आठ अक्षर है आठ अक्षर वाला ही गायत्री का एक प्रथम पाद है यह भूमि आदि ही इस गायत्री का प्रथम पाद है इस प्रकार इसके इस पद को जो जानता है वह इस त्रिलोकी में जितना कुछ है उस सब को जीत लेता है भूमिरंतरिक्षम दौरित्येताक्षराड़ी अष्टाक्षरम अष्टावक्षराली यस्य। तदिद अष्टाक्षर ह वै प्रसिद्धा बदतको एक प्रथम गायत्री गायत्री पदम यकारेण्वाष्टपूर्ण हई तदैवासी गायत्री पदम पाद प्रथमो भूम्यादि अष्टाक्षरत्व भूम्यादिलक्षणस्त्रोक्या भूमि भूमिअंतरिक्षद इस प्रकार ये आठ अक्षर है गायत्री का एक अर्थात प्रथम पाद अष्टाक्षर जिसमें आठ अक्षर हो ऐसा एक अष्टाक्षर है ह और वई ये प्रसिद्धि के सूचक निपात है द्यौह इसके जकार से ही आठ संख्या की पूर्ति होती है यही इस गायत्री का भूमि आदि लक्षणों वाला त्रिलोक रूप प्रथम पाद है क्योंकि आठ अक्षर होने में इनकी समानता है एवेतोक्यात्मक गायत्र्या प्रथम पदों जो वेदा वेद तत्म तावत् विद्वान्यावत्चिषु त्रिषुलोकेशवत्व तावत जयती योस्या सैत पदम वेदा इस प्रकार गायत्री के इस त्रैलोक्यात्मक प्रथम पद को जो जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है वह उपासक जो इस प्रकार इसके इस पद को जानता है इस त्रिलोकी में जो कुछ जय करने योग्य है उस सभी को जीत लेता है। गायत्री के द्वितीय त्रय रूप आदि की उपासना तथा इसी प्रकार ऋचो यजुन से समान त्यक्षरावा एक गायत्री पद में ऋचुंसी आठ अक्षर है आठ अक्षर वाला ही गायत्री का एक द्वितीय पाद है यह ऋक् आदि भी इस गायत्री का द्वितीय पाद है जो इस प्रकार इसके इस पद को जानता है वह जितनी यह त्री विद्या है अर्थात त्रैविद्या का जितना फल है उस सभी को जीत लेता है ऋचो यजुंसी साइवद्याम्क्षराप्य तथैवाष्टाक्षर ह वा एक गायत्री पदं पदम द्वितीय एक हेवा सै एतजुषा लक्षण अष्टाक्षरसायाद त्रे विद्या स यावतीयम त्रैविद्याद्यालम यावत आप्यते जयती जोशिया एक तायत्री त्रय विद्यालक्षण पदम वेदा ऋच यजुंसी सामान्य ये त्रय विद्या के अक्षर है ये भी आठ ही है इसी प्रकार गायत्री का एक अर्थात द्वितीय पद भी आठ अक्षरों वाला है अष्टाक्षरत्व में समानता होने के कारण ही यह ऋग जजु शाम रूप गायत्री का द्वितीय पाद है जो इस गायत्री के त्रैविद्य तीनों भेद रूप पद को जानता है वह जितनी यह त्रैविद्या है अर्थात त्रैविद्या से जितना फल प्राप्त किया जाता है वह सब जीत लेता है गायत्री के तृतीय प्राणादिपाद और तुरीय दर्शन परो राजा पद की उपासना तथा तथा प्राणो पानो जनक्षराण्यष्टाक्षर भवा एक गायत्री पदूवा सैत प्रणिताब्दी जो पदम वेदा था स एकदे तुरी दर्शक पदम परोतपति ये चत तत्ीय दर्शतम पदमिति तदृश इवशेस परमूव रज उपर्य तपत्यवस्त्रिया तपति यो पदं वेद प्राण अपान ज्यान ये आठ अक्षर हैं आठ अक्षर वाला ही गायत्री का एक तृतीय पाद है यह प्राणादि ही इस गायत्री का तृतीय पाद है जो गायत्री के इस पद को इस प्रकार जानता है वह जितना यह प्राणी समुदाय है सबको जीत लेता है और यह जो तपता प्रकाशित होता है वही इसका तुरय दर्शत एवं परोरजा पद है जो चतुर्थ होता है वही तुरय कहलाता है दर्शतम पदम इसका अर्थ है मानो यह आदित्य मंडल पुरुष दिखता है परो रजा इसका अर्थ है यह सभी रज यानी लोगों के ऊपर ऊपर रहकर प्रकाशित होता है जो गायत्री के चतुर्स को इस प्रकार जानता है वह तो इसी प्रकार शोभा और से प्रकाशित होता है प्राणो पानो भान ऐतान्यपि प्राणाद्य विधानाक्षरा तथ्य गायत्र्याम पदम यदम प्राण योष्या तावयती योद गायत्र्यास्तृतीय पदम वेदा प्राण अपान व्यान ये प्राणादि के नाम भी आठ ही अक्षर है यह गायत्री का तृतीय पाद है जो इस प्रकार गायत्री के स्थिति पद को जानता है वह यह जितना प्राणी समूह है उस सभी को जीत लेता है अथना अथानर गायत्री पदायाब्दात्मका युरी पदुच्येय भूतमश प्रकृताया गायत्री एत वक्ष्यम तुम दर्शत पदम पर एक तपति तोरीय इवापदार्थ स्वये ब्याच्रुति अब आगे त्रिपदा गायत्री का अभिधेय भूत चतुर्थ पद बतलाया जाता है यह जो तपता है वही इस प्रकृत गायत्री का आगे बतलाया जाने वाला तुरी पद है तुरीयम इत्यादि वाक्य के पदों के अर्थ की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है यद वही चतुर्थम प्रसिद्धम लोके तदिदम तुरीय शब्देनाधीये दर्शतम पदमीसोच्य दृश द्रिश इव दृश्यत इवेश मंडलागत पुषो तो दर्शक पदमुच्य पदस्यम समस्त मुह्ये वैस मंडलस्थ पुषो रजो, रजो समस्तं रजो जात समोकमुपर्युपरिया पत्य भावना सर्व लोकम भ्रजो जातम विप्सा उपरियो परीति सर्वलोकाधिख्या लोक में जो चतुर्थ प्रसिद्ध है वही यह तुरी शब्द से कहा गया है दर्शतम पदम इसका क्या अर्थ है वो बतलाया जाता है यह मंडलांतर्गत पुरुष दृश्यव अर्थात दिखता सा है इसलिए यह दर्शत पद कहा गया है परो रजा इस पद का क्या अर्थ है सो बतलाते हैं यह मंडलस्थ पुरुष समस्त समूह अर्थात सारे ही लोगों को ऊपर ऊपर आधिपत्य भाव से संपूर्ण लोक रूप रज समूह को प्रकाशित करता है ऊपर ऊपर यह दिरोक्ति उसका समस्त लोक पर आधिपत्य प्रकट करने के लिए है न सिद्धत्थिका आद कि आधिपत्य तो सर्व शब्द से ही सिद्ध हो जाता है ऐसी स्थिति में दुरुक्ति तो व्यर्थ ही है नैषदोषा य सविता दृश्यते तुषय सर्वशब्द सशंका निवृत्थ विप्सा। ये चामुष्माचो लोकास्ते चेष्टे देवका इत श्रुत्यंतरा तस्मा सर्वावरोधार्था विपसाप उत्तर यह दोस्त नहीं है क्योंकि जिनके ऊपर सूर्य दिखाई देता है सर्व शब्द तो उन्हीं के विषय में होगा इस आशंका की निवृत्ति के लिए दुरुक्त की गति गई है यह बात जो कि उससे ऊपर के लोक है यह आदित्य मंडलस्थ पुरुष उनका और देवताओं के अभिष्ट फलों का भी स्वामी है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है अतः सभी लोगों का अवरोध करने के लिए यह दुरुपति है यथासो सविता पत्य यदि शिया च्या ख्यात्या श्रिया जससा च तपति एतदेवम योदी दर्शतम पदम वेदा जो गायत्री के इस चतुर्थ पद को इस प्रकार जानता है वह इसी प्रकार श्री और कीर्ति से प्रकाशित होता है जैसे कि यह आदित्य सर्वाधिपत्य रूपा स्त्री और कीर्ति से तप रहा है गायत्री की परम प्रतिष्ठा प्राण है गायत्री शब्द का निर्वचन और वट को किए गए गायत्रोपदेश का फल सही सायत्रे तस्म तुरी दर्शते पदे परो रजती प्रतिष्ठिता तद तत्स्य प्रतिषि चक्षुर्वै सत्यम चक्षुर्म तस्मादानी द्वो विवधाताहमश महमसोस्मी यं ब्रृयादह मदर्शमी तस्मा सध्याम तद तत्स्यम बलें प्रतिषिम वै बल तत्णे प्रतिष्ठिम तस्माबल सौ गीयेषा गायत्रध्यात्म प्रतिष्ठिता सायसा गयाँ तत्रेण वै गा तत्णस्त ग तथ्य तस्माद् गायत्री नाम सावित्री यस्मा वह यह गायत्री इस चतुर्स दर्शक परोरजा पद में प्रतिष्ठित है वह पद सत्य में प्रतिष्ठित है चक्षु ही सत्य है चक्षु ही सत्य है यह प्रसिद्ध है इसी से यदि दो पुरुष मैंने देखा है मैंने सुना है इस प्रकार विवाद करते हुए आवे तो उनमें से जो यह कहता होगा कि मैंने देखा है उसी का हमें विश्वास होगा वह तुरी पद का आश्रय सत्य बल में प्रतिष्ठित है प्राण ही बल है वह सत्य प्राण में प्रतिष्ठित है इसी से कहते हैं कि सत्य की अपेक्षा बल ओजस्वी है इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राण में प्रतिष्ठित है उस इस गायत्री ने गयों का प्राण किया था प्राण ही गय है आचार्य ने आठ वर्ष के बटू के प्रति उपनयन के समय जिस सावित्री का उपदेश किया था वह यही है वह जिस जिस बटू को इसका उपदेश करता है यह उसके उसके प्राणों की रक्षा करती है सिसा पदोक्ता या त्रैलोक्य लक्षणा गायत्री चतुर्थे तोरी दर्शते पदे पर प्रतिष्ठा मूर्ता मूर्तरसवादीस रसापाय भवति यथा का दग्धसारम तत्थ तथा मूर्ता मूर्ता जगत त्रिपदा गायत्री प्रतिष्ठित प्रतिष्ठिता तदरसाद पूर्वोक्त तीन पदों वाली वह यह त्रैलोक और प्राण रूपा गायत्री इस चतुर्थ तुरी पद में प्रतिष्ठित हैतुर्थ मुर्त पद रूप आदित्य में प्रतिष्ठित है क्योंकि आदित्य मूर्ता मूर्त रस स्वरूप है रस न रहने पर तो वस्तु निरस और अप्रतिष्ठित हो जाती है जिस प्रकार जिसका सार रद हो गया है वह काष्टा निरस्त हो है उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए इस प्रकार मूर्ता मूर्तात्मक जगद्रूपा त्रिपदा गायत्री तीनों पादों के सहित आदित्य में प्रतिष्ठित है क्योंकि आदित्य उस जगत का सार है तद वरीय पदम सत्य प्रतिष्ठित किसत्यम इत्य चक्ष वै सत्यम कथम चक्षुसत्य मिथ्या प्रसिद्ध में तक्ष वही सत्यम कथम प्रसिद्धता यदिदीम दौदम विरुद्ध वहमाता गेम अदर्श दृष्टवान्न आश्रुषम तैया दृष्टि न तथा तत्ती तो तेरव ब्रूियाद हमद्राक्षति तस्मा ध्या्याम न पुनर्ो ब्रूयाद श्रोत्र मीती श्रोतृमृषा श्रवण संभव न तो चक्षुषो तस्मान दर्शनम तस्माश्रवस मृत्युते साम तस्मा सत्य प्रतिपत्ति हेतुवात्म चक्षुस तस्मिन् सत्य चक्षुष सह त्रिभरी तिष्ठित उत्तम च आदित्य प्रतिष्ठित है और वह सत्य क्या है सो बतलाया जाता है चक्षु ही सत्य है किस प्रकार चक्षु सत्य है सो सोश्रुति बतलाती है यह बात प्रसिद्ध है कि चक्षु ही सत्य है ऐसी प्रसिद्धि क्यों है सुश्रुति बतलाती है इसलिए यदि इसी समय दो विवाद करने वाले परस्पर विरुद्ध बोलने वाले आवे इनमें से एक कहता है हो कि मैंने देख ऐसा देखा है और दूसरा कहे कि मैंने सुना है तूने जैसी देखी है वह वस्तु वैसी नहीं है तो उनमें से जो यह कहेगा कि मैंने उसे देखा है हम उसी का विश्वास करेंगे जो ऐसा कहता है कि मैंने सुना है उसे नहीं सुनने वाले का श्रवण तो मिथ्या भी हो सकता है किंतु नेत्रों को मिथ्या दर्शन नहीं हो सकता इसलिए जो कहता है कि मैंने सुना है उसमें हमारा विश्वास नहीं होता अतः सत्य ज्ञान का हेतु होने के कारण चक्षु सत्य है इस सत्य रूप चक्षु में अन्य तीन पादों के सहित त्वरीय पद प्रतिष्ठित है ऐसा इसका तात्पर्य है कहा भी है वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है चक्षु में